गीता तत्व चिंतन ग्यारह सिद्धि की व्याख्या सिद्धि शब्द का अर्थ भाषा की दृष्टि से सफलता होता है यहाँ उसका अर्थ किया जा सकता है साधना में सफलता या ज्ञान लाभ या मोक्ष या बुद्धि का समत्व जिसे गीता ने योग कहकर पुकारा है आचार्य शंकर ने सिद्धि का अर्थ किया है नैष्कर्म लक्षणा जिसका लक्षण निष्कर्म है अथवा ज्ञान योगे निष्ठा जो ज्ञान योग से होने वाली स्थिति है इसी प्रकार वे नैष्कर्म का अर्थ निष्कर्म भाव कर्म शून्यता अथवा ज्ञान योग से प्राप्त होने वाली निष्ठा करते हैं इस तरह वे नष्कर्म और सिद्धि को एक प्रकार से समान अर्थ में ही ग्रहण करते हैं अंतर केवल इतना है कि नैष्कर्म का व्यवहार शरीर की दृष्टि से हुआ है तथा सिद्धि का मन की दृष्टि से बारहवा नय्कर्म और सिद्धि का अंतर नष्कर्म और सिद्धि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों में समान है केवल उनके रूप में तनिक सा अंतर होता है स्वरूप में नहीं जिस प्रकार ज्ञान के रास्ते जाने वाला व्यक्ति नैष्कर्म और सिद्धि को प्राप्त होता है उसी प्रकार कर्म के रास्ते जाने वाला व्यक्ति भी ज्ञानी का नैष्कर्म वह है जहाँ ज्ञान की प्रकटता के कारण संसार की सार्थकता समाप्त हो जाती है और कर्म की प्रेरणा का सारा उससे ही सूख जाता है ज्ञानी अपने को आत्म स्वरूप अनुभव करता है और समस्या है कि उसके लिए अब कोई कर्म शेष नहीं रहा वह कछुए के समान अपने को जगत और जागतिक विषयों से समेट लेता है और उतनी ही क्रिया करता है जितनी उसके जीवन के लिए आवश्यक है कर्मयोगी का नैष्कर्म वह है जहाँ वह तीव्र से तीव्र कर्म करता है पर कर्म से अलिप्त रहता है कर्म तब तक कर्म कर रहता है जब तक उसके सांस करता होता है वह यदि कर्म से करता निकल जाए तो कर्म अकर्म हो जाता है नष्कर्म हो जाता है जैसे सिद्ध तैराक जब उसने तैरना सीखना शुरू किया था तो उसके शरीर में कितनी चेष्टा थी और वह चेष्टा उसे कितना थका देती थी पर जब वह तैरने में सिद्ध पा लेता है तो पानी पर चित्त पड़ा रहता है उसके शरीर में कोई चेष्टा नहीं दिखाई देती और वह तैरकर ताजगी और फुर्ती का अनुभव करता है भौरा जब पूरी तरह घूमता है तो वह घूमता नहीं दिखाई देता एक ही जगह खड़ा दिखाई देता है तैराक के चित्त लेटकर तैरने में कितनी तीव्र क्रिया है पर उस तीब्र क्रिया में कितनी शांति है भौरे के स्थिर खड़े दिखाई देने पर कितनी तीव्र क्रिया है पर उसमें हलचल का कितना अभाव है इसी प्रकार कर्मयोगी का नष्कर्म वह अवस्था है जहाँ वह तीव्र से तीव्र कर्म करता है पर कर्तापन न रहने के कारण कर्म उसे क्षुध नहीं कर पाता यही गीता में वर्णित पद्म पत्रा की स्थिति है कर्मयोगी के लिए सिद्धि का अर्थ है उसकी अपनी साजना में सफलता। इस प्रकार ज्ञानी और योगी दोनों को नष्कर्म और सिद्धि की प्राप्ति होगी पर कब जब वे कर्म का प्रारंभ करेंगे और बीच में ही कर्म को नहीं छोड़ देंगे तब अत ये दोनों के लिए कर्म करना अनिवार्य है पर यह ध्यान रखना रखना चाहिए कि कर्म के पीछे किसी प्रकार की कामना ना हो कर्म में बंधन है वह कर्ता को बांध लेता है उसमें विष है वह कर्ता के जीवन को विषाक्त कर देता है पर यदि निष्कामता के रसायन से युक्त हो कर्म किया जाए तो फिर कर्म से लगने वाला बंधन स्खलित हो जाता है उसका विष मर जाता है पारे में विष यदि मनुष्य पारा ले ले तो वह मर जाएगा पर पारे में जीवनदायी अमृत भी छिपा है वैद्य पारे के विष को मारकर जिस प्रकार उसके अमृतत्व को प्रकट कर देता है उसी प्रकार कर्म योग के रसायन से कर्म का विष सोख लिया जाता है और तब कर्म निष्कर्म बन जाता है वह रसायन है निष्कामता यानी कर्म से कामना को निकाल देना